काय संपत्त चवक्षमाणा काय सम्पत्त तो आगे अगले सूत्र में कथन करने वाले हैं इसलिए उसका विचार वही किया जाएगा तद धर्म अनिघात इसकी व्याख्या करते तदर्म अनभिघात इसका अर्थ क्या तत् वह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व पृथ्वी आय भूतों का जो धर्म है काठिन्यता आदि वे आ उस योगी जिसने भूतों को जीत लिया है उसके अधिघातक प्रतिबंधक अवरोधक बाधक नहीं होगा पृथ्वी कठिनता बाधक नहीं हुआ तभी तो कहा ना पहले डुबकी दु, दु, भी लगा सकता है पृथ्वी और उठ सकता है उसी कठिनता उसके लिए बाधक नहीं है दीवार को आर पार कर देगा बाधक नहीं है इस से उसको आप अप्रतिघात से बोल रहे अनभिघात जैसे पृथ्वी की मूर्तिया न निरुण्धि पृथ्वी मूर्तिया न निरुण्धि योगी न शरीर आदि योगी के द्वारा किए जाने वाले शरीरादि जो उन्मज्जन निमज्जन आर पार होना इत्यादि जो क्रियाएं उन क्रियाओं के होने में पृथ्वी अपनी काठिन्यता रूपी धर्म के द्वारा निरोधन नहीं कर सकती प्रतिबंधक नहीं हो सकती शिलाम अपनी अनुप्रविश थी पत्थर में भी घुस के जाएगा। है। ना बैठ जाएगा नापसनिग्ध क्या जरूरत है ऐसे बैठने को नापसनिग्ध हक ले यंदी, और जल इस स्वभाव उनका गीला करने का किसी वस्तु जो आ जाए संपर्क में लेकिन योगी को गीला भी नहीं कर सकते किसी तो बेकार गंगा जी में जाकर स्नान ही नहीं हो पाएगा लेकिन अपने इच्छा अधीन है ना चाहेगा तो गीला हो जाएगा स्नान कर लेगा चाहे नहीं चाहे तो नहीं गीला होगा यही तो उसकी योगी की सामर्थ्य सिद्धि है और है क्या इसलिए कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता सिद्धियों में क्यों कैसे दोनों प्रश्न का जवाब नहीं है सिद्धियों के लिए एक आम आदमी के लिए कैसे तुमने किया भाई पूछा जा क्यों हुआ लेकिन योगी जैसे सिद्ध पुरुष है वहाँ क्यों और कैसे ऐसे परे हो गया वो तो, तो महाराज ऋषि के होंगे? क्यों नहीं होंगे <laughs> आप उनके दर्शन के योग्य हो जाइएगा तो दर्शन हो जायेंगे छोटे महाराज जी कहते तुम लोग तो दिखता नहीं तुम लोगों को अंधे हो ऐसा बोलते थे तो महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं कहते चलो तुमको हम दिखाते हैं एक अमावस्या का दिन अरे पूरे दिन चतुर्थी का दिन ही बोल देते देखो सुबह चार तीन बजे उठना नहा दो कि चार बजे से तैयार रहना वो चार बजे पौने चार बजे जाते थे गंगा जी स्नान करने कहीं तो उससे पहले तुमको यही नहा दो के आना पड़ेगा वहां तुम नहाएगा वो नहीं चलेगा यहाँ नहा के शुद्ध हो चलना पड़ेगा साथ में तो ठीक है भाई वही तैयारी हुई है हम लोग नहा धोकर करके तीन चार चल पड़े उनके पीछे पीछे भाई देखते हैं क्या दिखाएंगे अब आए और अपना नहाए धोए हमने उनके कपड़े पड़े धो लिए उठा ले लिए फिर हमने कहा महाराज अरे तुम देखा नहीं, <laughs> नहीं? <laughs> मारा उन्होंने तो कुछ नहीं देखा दिख रहा है आपकी लंगोटी और धोती कुछ नहीं दिख रहा है इसका धोया कहते हैं अच्छा बैठो हम और दो तीन चौर चार लोग गए चारों बैठे बोले आंख बंद करके बैठे रहना था मई महीने कैसे कोई दिक्कत तो है नहीं ठंडी में ठंडी तो थी नहीं बैठने आराम से बैठे रहे कुछ देर बाद बड़ी विचित्र स्थिति हो गई महाराज जी भी बैठे हुए हैं और फिर अचानक बोले देखो देखो देखो आग खोलो देखो आग खोल, खोल के देखे आकाश को कुछ उचित उचित मैंने कहा महाराज क्या दिख रहा चले जाएंगे चुप रहो बोले बैठे रहे तो आए और पता नहीं क्या क्या हुआ अब देख रहे विलक्षण एक दिखाई दी विचित्र और दिव्य भी असा दृश्य मिट गया फिर हमने जानके के कहा महाराज जी तो आपने अपने जादू दिखा दी <laughs> अभी तुम्हारे ऐसा नहीं है सिद्धों से बात करने का बस हमारे हमने तुमको इस तरह से कर दिया तुम सिद्धों को देख पाया दिखाई दिया और हम तुमसे बात भी कर लिए तुमको तो सुनाई भी नहीं दिया है? तुम्हारे स्तर है तुम अपने स्तर पर रहो नहीं है मत सोचो यहाँ अभी भी, भी हैं अपनी योग्यता नहीं है हम समझते ही नहीं उन्होंने दिखा दिया था हम लोगों को तब हमें मान लिया भाई आज भी ऋषिकेश में है अब भी है और सदा ही रहते उनके अभाव कभी नहीं होता अभाव अपने अंदर है जिसकी वजह से उन भावों का भी अनुभव नहीं आता उनकी सम्मेलन होती है सिद्धों का सम्मेलन ऋषिकेश में होता है वैशाख के अमावासया दिन विशेष रूप से ऐसा इकट्ठे हमको कहते हैं महाराज जी से तो हर साल वैशा के मौसम में यारिश में आना और रात भर जगना तुम पर कृपा होगा बैठे रहो जब करते रहो कुछ दिखे ना दिखे समझे ना समझे कोई बात नहीं बैठे चौबीस घंटा सोना नहीं रात भर जगना है जगे रहना है और जब कर दे जाओ तुमको सब उपलब्ध हो सकता है वो देखते हैं यहाँ आते हैं और भी जगह इस तरह से होती जगह जगह सम्मेलन होता है बोल रहे थे वो देखते देख हैं कौन अधिकारी बैठा है कौन अधिकारी सो रहा है प्रमादी कौन है अब प्रमाधी कौन है ये वो देखते और अब प्रमादी को जो देना है देख के चले जाते है पता भी नहीं चलता तुमको कुछ दिया भी होना इसे तुम बैठो तैयार हो होकर बैठ जाओ बस जैसे आप जो टीवी ऑन कर दो ऑन तो करनी पड़ेगी ना आपको क्या ऐसे आ जाएगा क्या सब खबर ऑन करना तुम्हारा काम है बाकी आता स्वयं आपको पकड़ना नहीं पड़ता है लाना नहीं पड़ता है आपने ऑन कर दिया चालू हो गया हो लगातार आते रहेगा जब बिजली जाएगी ऑफ हो जाएगी तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जब तक हम ऑन हैं, तो सिद्ध महापुरुषों का देवताओं का अन्य सभी गुरुजनों का गुरु परंपरा का कृपा अपने आप प्रभावित होता है हम उसके योग्य बने तभी ये सब अनुभव होते हैं इसलिए गुरुजनों की कृपा भी बहुत जरूरी है और जो कि अंत में होता है समस्या तो यही है पहले की कृपाओं का आपने नहीं किया प्राप्त तो अंतिम कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती जब चर्चा कहा भी था सबसे पहले आपकी करो आप अपने ऊपर कृपा कीजिए पहले अपने पर कृपा करने का मतलब क्या बस यही सारी आकांक्षा सा और इच्छाओं को त्याग करके लगो इसमें बस लग जाओ स्वाध्याय में साधना तो लग जाओगे तो ये आत्म कृपा हो गई इच्छाएं अनेक आती हैं अवसर भी अनेक मिलते हैं लेकिन ना भटकने वाला ना बह जाने वाला जो व्यक्ति वही वास्तव में कृपा कर रहा है जब आप अपने ऊपर आत्मकृपा इस तरह से करने लगेंगे तो शास्त्र कृपा होती तब शास्त्र लगने के लिए लगने लगाने के लिए बैठो तो स्वत ही शास्त्र खुलते ही जाते है आपके सामने कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं सब कुछ आपके रहस्य खुल जाएंगे और जब वो शास्त्र को समझा रहस्य खोला और उसके अनुसार चल पड़े फिर तो ईश्वर कृपा होती दैवानुग्रह हो जाता है जब दैवानुग्रह होता है तो महापुरुष समझ सब गुरु का आश्रय मिलता है तभी गुरु की कृपा होती है जब गुरु की कृपा होती है सब कुछ अनुभव में आ जाएगा जो आप सुन रहे ना है ये, ये कथा सुनने के बाद आपके लिए व्यथा है क्यों अभी अनुभव में नहीं है और ये व्यथा ही आपका जीवन में वास्तविक कथा बनेगा वास्तविक कथा क्या है क था कामन मैंने क्या कम ब्रह्म तस्विन लेव स्थिति सा कथा ब्रह्म में ही स्थिति वो ब्राह्म स्थिति का नाम कथा है वो असली कथा में पहुंच जाओ और शाब्दी कथा आपके अंदर यदि व्यथा पैदा करता है तो आप, आप कृपा शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा के तड़पोगे जब तब गुरु कृपा होगा और असली कथा में परिणत हो जाएगा इस चीज के लिए सब समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जो इस मार में गया है वो इस आनंद को पाया है लेकिन सबसे पहली समस्या है हम तो ऊपर ऊंचा देखते हैं है? केवल फल की के चिंतन करते हैं अब तो कृपा ही नहीं होती है फिर तो शास्त्र कृपा ईश्वर कृपा गुरु कृपा कैसे होगा इसे पहले अपेक्षा है हम अपने ऊपर कृपा कर ले हम लगे को त्याग कर लगे किसी भी चीज की आकांक्षा को छोड़ करके योगक्षेम वहाम्यम इस पर विश्वास करके चलो योगक्षम वहाम्य हम जो का है उस पर विश्वास कर लो यही कठिन काम हो इस पर विश्वास नहीं होता है किसी को भी विश्वास महंतों पर है कि वो हम गो रखेंगे खिलाएंगे खिलाएंगे है भंडार के पर्ची पर विश्वास है किसी को बैंक बैलेंस पर विश्वास है विश्वास अन्यों में है उस ईश्वर वचन में नहीं है नहीं ईश्वर में तो इसीलिए ही हम लोगों को लगता है ये सब आश्चर्य लगते क्या सुना रहे है? क्या हो रहा है हो ही नहीं सकता। सब कुछ ना ये कभी जलात हो जलाता नहीं वायु प्रणाम प्रसन्न बहती वायु प्रणाम होता हो सबको बढ़ा के ले जाने वाला होता हो भी उस योगी को स्पर्श भी नहीं करता अनावरणात्म के अप्या भवती आवृत काय अनावरणात्मक का आकाश में भी आवृत काय वाला होकर के विस्थिर हो सकता है सिद्धानम अदृश्य भवती सिद्धों के प्रति भी वह अदृश्य हो सकता है एक योगी दूसरे योगी के प्रति अदृश्य होना चाहेगा तो अदृश्यता को प्राप्त कर सकता है ये आपका किसका भूत जय का फल बताया लेकिन काय रूप एक फल जो एक सीधी थी वो क्या है वो नहीं बताया था अवर्णन कर रहे हैं रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वा काय संपत्ति रूप लावण्य बल वज्र सहनत्व वज्र सहनत्व क्या सहनत्वी काय संपत्ति रूप के कारण से वह दर्शनीय हो जाता है रूप के कारण से वो दर्शनीय हो जाता है लावण्य के कारण से कांति मान हो जाता है बल के कारण से अतिशय बल वाला होगा और वज्र के समान उसका अवयंग जो व्यूह रूपये शरीर जो है वज्र के समान हो जाता वज्र सहन नष्टी इसी का नाम काय सही सर्वित सर्वकर्ता कण सर्वित सर्वकर्ता हो जाता है एकम के सांख्यमच यह प्रशिद से प्रश्न वास्तव में कोई अंतर नहीं पड़ता ज्ञान मार्ग से चलोगे तो भी ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है और क्रिया प्रधान योग मार्गों को अपनाओगे तो भी यही फलता लेकिन ज्ञान के बना मोक्ष नहीं होता गलत सिद्धियों में मार्ग कोई भी हो सिद्धियां वही प्राप्त हो जाती है जैसे आप किसी भी रूट में चले जाइए हर जगह बिस्लरी बॉटल जरूर मिल जाता है नहीं उसी प्रकार यहाँ पर भी आप किसी भी मार्ग से चलिएगा सिद्धांत अवश्य प्राप्त होती हैं और किस मार्ग में कितनी अभ्यास करने के बाद मिलेगी वो अंतर है सब मार्ग अपना अपना महत्व है और अपने गुरु परंपरा से प्राप्त उन मार्गों में चल करके किसको कब कैसे मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता अब भूत जय के बाद इंद्रिय जय पर विचार ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वय अर्थवत्व से पहले वहां स्थूल स्वरूप सूक्ष्म दिया था ना उसके बाद बाकी दो वही के वही है अनवय और अर्थवत् वहां भी अनवय और अर्थवत् दो थे ना यहाँ भी अनवय और अर्थवत् दो हैं और पहला का तीन में अंतर हो गया क्योंकि इंद्रियों का कोई स्थूल रूप नहीं होता इसलिए यहां पर ले रहे ग्रहण स्वरूप और अस्मिता तीन और बाकी दो वही है अनवय और अब इनमें संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सकता है सामान्य विशेष आत्मा शब्दादिर ग्राह्या ग्राह्य ग्रहण ग्रहीता पहले ग्राह्य समझो तो ग्रहण समझोगे इसलिए ग्रहण की व्याख्या करने के लिए पहले ग्राही के बारे में बता रहे भाष्यकार सामान्य विशेष रूपा ये तो शब्दादि है वो क्या है वो ग्राही है तेईस इंद्रिया और ग्राहियों को अनुभव करने के लिए जो इंद्रियों की वृत्ति जाती है इसी का नाम ग्रहण और ग्रहण रूपी वृत्तियों के द्वारा ग्रही रूपा शब्द को ग्रहिता रूपा जीवात्मा अनुभव करता है न सामान्य मात्र ग्रहण आकार कथम अनालोचित स विषय विशेष विशे इंद्रियण मनसा अनु अनुव्यवस्थित सामान्य मात्र ग्रहण आकार वह इंद्रिया जो है कभी भी किसी वस्तु का सामान्य मात्र ग्रहण करने वाला नहीं होता इंद्रिया जब भी किसी वस्तु को ग्रहण करती है उसका किंचित विशेष को जरूर ग्रहण करेंगे समस्त विशेष को ग्रहण ना करने से संशय होता है लेकिन विशेष के बिना केवल सामान्य को ग्रहण करे ऐसा कभी नहीं हो सकता तब सामान्य मात्र ग्रहण आकार न इंद्रिय समूह केवल सामान्य को ही ग्रहण कभी भी नहीं करती हैं क्यों कथम अनालोचित मनसा मन सा यदि इंद्रियो ने वस्तु का विशेष स्वरूप को ग्रहण नहीं किया है फिर मन उसका निश्चय कैसे कर पाएगा विशेष रूप का निश्चय करता है ना मन वो कैसे निश्चय किया मन के द्वारा ग्रहित विशेष स्वरूप मन जो निश्चय कर रहा है विशेष स्वरूप को उसके आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा ही कि इंद्रियां जरूर विशेष स्वरूप ग्रहण किए थे यदि इंद्रियां आप वस्तुओं शब्दादियों का विशेष स्वरूप ग्रहण न किए होते तो मन भी उन विशेष स्वरूपों का चिंतन कर निश्चय नहीं ले कर सकता है अनालोचित इंद्रिय स विषय विशेष अनालोचित चेत तर ही इति ऐसा अनुसीयतन कर ले हो गया ग्रहण की व्याख्या अब स्वरूप की व्याख्या करते हैं इंद्रियो का स्वरूप क्या है स्वरूप पुनः प्रकाशात्मन बुद्धि सामान्य विशेष और अवध तो सिद्धा हुए भेदानुगत समूह द्रव्यम इंद्रियम इंद्रिया भी द्रव्य हैं, इनका ऐसी द्रव्य है वो जड़ात् घटपटादी जैसा द्रव्य नहीं है किंतु ये है प्रकाशात्म बुद्धि सत्व से प्रकाश रूपा जो बुद्धि सत्व है उसी का सामान्य विशेष अयुत सिद्ध वाला भेदयुक्त समूह विशेष का नाम इंद्रिय अनेकों परमाणु के झुंड के समान है इसे कहते हैं सिद्ध अवय वही है उनका अवयों का अलग करके आप ग्रहण भी नहीं कर सकते अयुत तो सिद्ध अवयगत भेद एक अखंडाकार वस्तु नहीं है ये जिसके अंदर अवय है इन उन अवयों को आप अलग अलग करके ग्रहण नहीं कर सकते अति सूक्ष्म इसलिए कहते अयुत सिद्ध अवय वेदानुगत समूह द्रव्य इंद्रियम किसका कार्य बता है ये लेकिन बुद्धि सत्व का बुद्धि सत्व कैसी है प्रकाशात्मक तो बुद्धि सत्व को लेना है उसी प्रकाशात्म तो बुद्धि सत्व का सामान्य और विशेष उभात्विका इंद्रिय होवा करता है तेषाम तृतीय रूप उन्हीं इंद्रियों का तीसरा तत्व है रूप क्या है वो रूप अस्मिता लक्षण हो और अस्मिता क्या है अहंकार उनका अपना अपना रूप अलग अलग है हर इंद्रिय का अपना अपना रूप अलग है कृष्णताराग्रवर्ती अगर नया एक बार बताते ना कौन चीज कहा वर्णन कर रहे हैं अनुभव करने के लिए है ना नासाग्रवर्ती चक्षु कहा है कृष्ण ताराग्रवर्ती घाण कहा है नासाग्रवर्ती वर्णन किया कि नहीं रसना जो जीवाग्रवर्ती है और तक सर्वशरीवर्ती है हर इंद्रिय का अपना अपना स्थान विशेष और उसमें उसका रूप क्या है वो बता दिया बता चुके हैं उस स्वरूप से स्थान विशेष में अनुभव में आता है तृतीय रूपम चतुर्थम तो अस्मिता अस्विता क्या चीज है तृतीय अस्विता रूप है जो चीज वो अहंकार है बिना अहंकार के स्थान रहते भी कोई फायदा नहीं है कैसे ताराग्रवर्ती का अभिमान भी न करें फिर मैं देख रहा हूँ बोलेगा कौन कृष्ट ताराग्रवर्ती में चक्षु है उस चक्षु का अहंकार के साथ संबंध ना हो तो आप बोल सकते हो कि मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं व्यवहार कब होता है जब अहंकार का उस चक्षु के साथ संबंध होता है मैं सुन रहा हूं जब अहंकार का ध्यान के साथ संबंध हो जाता है तभी होगा ना तीसरे कहते हैं उसका तीसरा जो स्वरूप है वो अस्मितात्मिका माननी चाहिए तत्व स्थान विशेषों के साथ अहंकार का संबंध स्वरूप अस्मितात्मिका वही उसका असली स्वरूप है तस् सामान्यस्य इंद्रिया विशेषा क्यों सिर्फ अहंकार का कार्य है इंद्रिया अहंकार क्या है सामान्य कारण रूप है और इंद्रिया उसका विशेष है और वह कार्य रूप इसलिए मनोग्राहीय जो विशेष है इंद्रिय ग्राह्य आधीन होने से वो आपका हो गया ग्रहण रूपता और जिस रूपता क्या है प्रकाश प्रकाशात्मक तो बुद्धि सत्व का ही कार्यात्मक होकर के अनुभव में आज जो, जो द्रविश रूपा विशेष वो इंद्रिय है उस स्थानादि के साथ अभिमान करता हो जो अस्मिता रूपा है वो उसका रूप है और चौथा पांचवा आप जानती है वो अन्वय और अर्थवत्व अनवय क्या है चतुर्थम रूपम व्यवसायत्मक प्रकाश क्रिया स्थितिशिला गुणा ऐसा इंद्रिया साहकार परिणाम अन्वय पूर्व त्या पर भी त्रुणात्मक है गुणा अनवया कैसे गुण है वो अनवया गुण का स्वरूप क्या है व्यवसायत्मक है व्यवसाय को समझने के लिए व्यवसाय समझना पड़ेगा दोनों में अंतर है व्यवसाय और व्यवसायी पहले व्यवसायत्मक अनवय को देखा अब व्यवसायात्मक अनवय को देख रहे हैं व्यवसायी आत्मक अनवय पंचतन मात्राए भूत भौतिक सृष्टि जड़ात्मक होता है व्यवसायी आत्मक जो अन्वय जो पूर्व में पड़ा था भूत प्रकरण में वह भूत प्रकरण में पड़े थे भूतात्मक जो अन्वित भूत का कारणीभूत जो अन्वित है गुण थे वो किस रूप में गुण है वो वो जड़ात्मक है और आप जो देख रहे हैं आप गुण का जो रूप वह व्यवसायत्मक रूप है साहकार इंद्रियात्मक स्वरूप है चेतन प्रधान स्वरूप है इसलिए कहते हैं यहाँ जो देख रहे हो ये व्यवसाय व्यवसायत्मक प्रकाश क्रिया वही है गुणों का सतगुण का प्रकाश है रजगुण का क्रिया है तमगुण का स्त्री है ये शाम इन्हीं गुणों का ये सारी इंद्रियां, अहंकार सहित साहंगार इंद्रिया परिणाम अहंकार सहित सारी इंद्रिया परिणाम पंचम रूपम गुणेश पुरुषार्थवत्म पूर्वत यहाँ पर भी भूतों का भी क्या है अर्थवत्व पुरुषार्थवत्ता उपभोग दे रहा है मोक्ष के लिए अनुकूल हो रहा है उसी प्रग्र यहाँ पर अभी ये जो इंद्रियों के अंदर अर्थवत्व ही है ये इंद्रिया आपके भोग के लिए प्रवृत्त हो रही हैं अथवा ये इंद्रिया मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो रही है इस पर निर्भर है उसकी अर्थवत्ता ये पांचवा रूप है इन समस्त इंद्रियों में गुणेशु यद अनुगत गुणों में विद्यमान पुरुषार्थ है उसी को यहाँ रूपेण कथन हुआ अब इन पांचो रूपों में संयम करने से पंच इंद्रिय पंच स्वेतु रूपेशयम इन पांचो स्वरूप इंद्रियों का बताया गया ग्रहणात्तक रूप स्वरूपात्मक रूप अस्मितात्मक रूप व्यवसायत्मक अन्वयात्मक रूप और अंत में पुरुषार्थवत्व रूपा जो अर्थवत्व स्वरूप है इनके इंद्रियों में विद्यमान इन स्वरूपों में यदि आप स्वयं कर पाओगे तो तत्र तत्र तत्व उन एक एक करके सब पर विजय को प्राप्त करता हुआ पंच रूप रूपये जय पांच स्वरूपों पर जब जय पाओगे तो उस एक इंद्रिय पर विजय हुआ ऐसा पांचों इंद्रियां ज्ञान इंद्रिया पांचों कर्म इंद्रियों के जो स्वरूप है इन पर जीत जाओगे तो पूर्ण इंद्रिय जयी हो जाते हो प्रदुर्भवती योगिना उस योगी के प्रति इंद्रिय जय प्रादुर्भाव हो जाता है इसे क्या लाभ होगा इतना मेहनत करके इंद्रिय जय पाएंगे इससे क्या लाभ होगा इसे लाभ होगा क्या मोक्ष के नजदीक पहुंच जाएगा मोक्ष के नजदीक पहुंच गया आदमी क्यों ततो तो मनोज वित्तम विकर्णा भाव प्रधान यत मनोज वित्तम विकर्ण भाव और प्रधान अजय स्थित तीन बात एक तो मन के सुदृश वेग वाला आप हो जाओगे मनोजीवितम काय का शरीर का भी ऐसा अनुत्तम वेग प्राप्त होगा जैसे मन सोचते सोचते पहुंच जाते जहां चाहेगा वहां और आप यहां के सब भूल जाते शरीर यही है और कहीं और चले किसी और दुनिया में बैठे हुए तब सरीर ही आप जा इसे क्या लाभ होगा महाराज ये है कि विकरण भाव बिना इंद्रियों का भी अब प्रवृत्ति हो सकती है अब इंद्रियाधीन शरीराधीन व्यवहार है अब शरीर निरपेक्ष इंद्र निरपेक्ष व्यवहार हो सकता है पानी पाद जवनो गृहिता ईश्वर में हुआ है तो आप में आ सकता है इसे लाभ और प्रधान ज्येष्ठ प्रकृति पर विजय पा लिया तो मोक्ष ही हो गया और क्या रह जाता है फिर तो मोक्ष में पहुंच जाएगा प्रकृति पर विजय पाया आपने अब आप प्रकृति आपके लिए सृष्टि करना ही बंद कर देगी जब आप के अधीन हो गया जब भगवान के लिए भगवान की माया फंसा है क्या कभी भगवान की माया भगवान को ही फंसा फंसावे ऐसे कभी नहीं होता तो आपके अधीन रहने वाली आपकी जो प्रकृति अब आपको कैसे फंसाएगी अब हमारी प्रकृति हम लोगों की अपनी अपनी जो प्रकृति है अपनी अपनी जो अविद्या है माया है वो हमारे अपने अधीन नहीं है इसलिए लगता है कि हमारी अविद्या से प्रत्युपस्थापित ये संसार ये वह हमें बंधन में डाल रही है सुख दुख दे रही है लगता है हमें अभी सिद्धियां उपलब्ध नहीं है हम योगी नहीं है हम ज्ञानी नहीं है ऐसा भ्रांति हो गई है हमें भ्रांति को दूर करने के लिए इसे पापड़ देने के लिए कह रहे हैं परेशान करो भाई मेहनत करो कब हुई कैसा हुई इसका कोई जवाब नहीं हुई है इसलिए भ्रांति हो रही है और ये इस भ्रांति इसलिए सिद्धवादी शास्त्र कहता है कि तुम्हारा अपना सिर्फ दूसरा था तुम प्रकृति जयी थे और प्रकृति वशी हो गए हो उल्टा अपने आप का अल्पज्ञ मान रहे हो अल्प मान मान रहे हो सिद्ध करता है कि तुम अविद्याग्रस्त हो आदमी का पहचान क्या आदमी दारू पिया है कि नहीं पिया है पहचान है ना इसका भी की नहीं है तो मुंह से दुर्गंध आता है आज कुछ और भी होते हैं ना मुंह में लगा देते हैं उस गैस से पता लग जाता है रंग बदल जाती है उसकी अनेक प्रक्रियाएं है जानने लेकिन अनुमान तो हो ही जाता है कि आदमी पिया हुआ तो उसी प्रकार से आप अविद्या वाले हैं ये अनुमान आप स्वयं कर सकते हैं है वारुणी माया है ये जिसको सब पी रखे हैं हाँ प्रत्यक्ष किम प्रमाण प्रत्यक्ष अगर और प्रमाण की जरूरत है क्या आप इसको दूर करने के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ रही है वह प्रमाण के रूप में योग सूत्रों को ब्रह्म सूत्रों को हम लोग अध्ययन करते हैं तो कायस्य अनुत्तमो अनुत्तम हो गति लाभ हो मनोजम काय का और उत्तम गति नाम जिससे वस्तु नहीं हो सकती न उत्तम हो अ अनुत्तम बहुरी समाज कर देना घटिया अर्थ नहीं करना अनुत्तम का मतलब <laughs> अनुत्तमा में उत्तम नहीं घटिया घटिया गति ऐसा अर्थ नहीं या बहुरी समाज है न उत्तम अनुत्तमा ऐसा तत्व नहीं तत्व समाश नहीं करना है ना उत्तमो निस और उत्तम कोई गति नहीं है उसका वो मनोत्तम गति तार प्राप्त करता है कौन सी गति है वो मनोजवित मनोवत अनेक योजना देशम झटित क्षणार्धे नचती थी मनोजवित्व मन के समान अनेक योजन दूर में रहने वाला वस्तु के पास भी झटी क्षणार्ध में क्षण भी भी नहीं क्षणार्ध में क्षणार्ध में ही वो पहुंचने की सामर्थ्य वाला हो जाता है भावा। विदेहा नाम इंद्रिया नाम अभिप्रेत देश काल विषय आप विकर्ण भाव अब शरीर निरपेक्ष होकर के जब योगी कहीं और रहेगा तो शरीर के बिना क्या उसकी इंतिया में काम करेगी कि नहीं करेगी ताकि इंद्रियों की भी जरूरत नहीं वहां पर विदेहा नाम योगी नाम इंद्रिया अभिप्रेत देश अभिप्रेत काल अभिप्रेत विषय पेक्ष वृत्ति लाभ विकर्ण लाभ शरीर के विन्ना योगी इंद्रियों का अभिप्रेत जो देश है इंद्रियों के अभिप्रेत जो काल है इंद्रियों के अभिप्रेत विषय को ग्रहण जो कर लेता है उसी का नाम विकर्ण भाव सर्व प्रकृति विकार वचित्त प्रधान व्याख्या सर्व प्रकृति विकार वचित प्रकृति विकृति भाव में विद्यमान समस्त प्रधान का मूल प्रकृति पर भी आपका विजय हो जाता है इसी का नाम प्रधान सिद्ध यो मधु प्रती का उच्छिंत है के बाद पचासवीं सूत्र में ज्ञान की विभिन्न भूमियों का विचार करेंगे इस जानकर बता रहे हैं सिद्धि जो प्राप्त है उस सिद्ध की अवस्था विशेष का नाम मधु प्रती का तीसरा सिद्ध मधु प्रती का उच्चंत है एक कर्ण पंचक और तीनों कुल मिलित सम्मिलित जो सिद्धियां है सिद्धि है वह कर्ण पंचक पर विजय प्राप्त करने से ही होता है आप भूत जय इंद्रिय जय दोनों जय करने से मधु प्रती नामक जो भूमि आपको प्राप्त हुआ है इसका नतीजा क्या होगा इसका भी फल क्या है इस भूमि तक पहुंचने का प्रयास करने की जरूरत क्या तब तो कहते सत्य पुरुष नाख्याति मात्र से सर्वभाविष्ठातृत् सर्वज्ञातृत्व चर्वज्ञातृत्व चर्वज्ञाता सर्वज्ञ हो जाता है अभी हाँ लेकिन मोक्ष नहीं हुआ घबराइएगा नहीं मोक्ष के पास में बार बार बोल रहा है सर मोक्ष के पास पहुंच गया है द्वार पर पहुंच गया अभी गेट पास नहीं मिला क्यों नहीं प्रकृति ले में पड़ा रह सकता है वो और प्रकृति लय पहले बता चुके हैं एक लाख मनोमित्र से ज्यादा सड़े घर सड़ते सड़ते पड़ा रहे हो बेचारा सड़न नहीं है इधर ना मुक्ति में गया ना वापस आ भी नहीं सकता दोबारा कुछ करने के लिए नहीं इधर का ना उधर का बिच वो उतरे मनवंतर के बाद फिर उसको जन्म मिलेगा उस योगी को क्या फायदा लय रूपा प्रकृति, प्रकृति जय करके प्रकृति लय हो जाए तो व्यर्थ ही है वो सारा मेहनत इसे अगले सीढ़ी बताएंगे इसलिए मोक्ष की अरे मोक्ष के द्वार पर पहुंच गय सतपुरुष अन्य होने लगती है सप्तषा ख्यामा सर्वभाव अधिष्ठा तृत्तम सर्वाधि हो जाता है वह योगी और सर्वज्ञ भी हो जाता है वह योगी सर्वाधिष्ठान और सर्वज्ञ ये तो सगुण ब्रह्म का लक्षण है ईश्वर का लक्षण है क्या सारा जगत का अधिष्ठान कौन है स्वगुण ब्रह्म मायावन चैतन्य में ही तो सारा जगत है जब वेदांति की मायावच्छि चैतन्य ईश्वर है वही समस्त जगतगा अधिष्ठान है और योगी भी ईश्वर हो गया कि नहीं हो गया और ईश्वर सर्वज्ञ भी है तो आप भी सर्वज्ञ हो ही गए तो सर्वाधि सर्वज्ञत्व की प्राप्ति का मतलब ईश्वरत्व की प्राप्ति अभी निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति नहीं है केवल सगुण ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई निश्चय भी उपाय जब उठेगा तब तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान में पहुंचेगा वो असली कैवल्य जो आगे विचार करेंगे अभी सूत्र की भाषी को देखिए निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्व से परवैशारद्य परीकार संज्ञाया वर्धमान से सत पुरुष अनता मात्र रूप प्रतिष्ठा सर्वभाव अधिष्ठातृत्म निर्धत रजस्तमो मलस्य रजगुण और तमगुण रूपी मल जिसका धूल चुका है बुद्धि सत्वस्य ऐसा बुद्धि सत्व अंत करने जिसका उस योगी के अंदर परे वैशार्ध्य परस्याम वैशिकार संज्ञ यांच वर्तमान से पर वैराग्य परे वैशारद्य परस्यां वैराग्य वैश्विकार संज्ञा वैराग्य पर वैराग्य प्राप्त आता था वैशिकार वैशिकार संज्ञ से थोड़ा था मैंने पर वैराग्य से निम्न स्तर है वैशिकार संज्ञा वैराग्य इन दोनों में से किसी भी अवस्था में रहेगा वो तो भी कहते क्या होता है वर्तमान से योगिना सप्त पुरुष अंत्या मात्र रूप प्रतिष्ठा उसको साफ साफ नीर क्षीर न्याय हंस जो है जैसा साफ उसको आंखों के सामने दिख रहा है ये दूध है ये जल है सम्मिश्रित दूध जल में भी हंस को दूध और जल भिन्न भिन्न रूपे दिखता है चकोर एक जमाए में कभी पक्षी हुआ करता था आज किसी को उसका पहचान भी नहीं पता भी नहीं हया नहीं लेकिन वो विलक्षण होता था वो बैठा है भोजन के टेबल पर या पंकज पर किसमें जहर पड़ा है उस तरफ देखता फै के लाल हो जाते उस भोजन में विद्यमान उस जहर को देखता है भोजन को नहीं देख रहा करके देखता प्रकृति में ऐसे जीवों में भगवान ने दिखा दिया है जो आपके अंदर भी संभव है क्या ये जो पुरुष चैतन्य और माया प्रकृति ये जो जड़ ग्रंथि हो रखा है इस ग्रंथि को आप अलग अलग करके देख सकते हैं ये सत्व है ये चैतन्य ये जो जड़ है ये प्रकृति का कार्यभूत तत्व है ये अंतकरण है और ये अलग चेतन में अलग हूँ मेरा अपना सर्वस अलग है दोनों को अलग अलग देखने की क्षमता सप्तुरुष अनदा ख्या वो उस समय में उदय होता है सप्तुरुष अन्य मात्र रूप प्रतिष्ठा उसी में ही केवल स्थित आने वाला जो योगी है वही योगी ही ईश्वर बन जाता है वह सर्वभाविष्ठातृत्म वह योगी के अंदर यह सामर्थ्य जग गया कि वो सकल भाव पदार्थों का समस्त जगत का अल ब्रह्मांड का वो अधिष्ठाता हो जाता है सर्वात्मान गुणा व्यवसायत्मका स्वामीन क्षेत्रज्ञ प्रति अशेष दृश्या तत्विष्ठन थे साफ कर दिया ये जो सर्व रूप को धारण करने की क्षमता वाले घटपटम सारा संसार रूप धारण करने वाले कौन गुणा सर्वात्मा आपस जीवात्म सर्वात्मा घटपट आदि रूपा, रूपा का गुणात्मक इंद्रिय विभक्त होकर के अनुभव जो होते हैं वे सारे के सारे प्रकाश जड़ रूपा स्वामीनम क्षेत्रजी ये जो अभी स्वामी है ये क्षेत्रज्ञ है अभी शुद्ध हुआ नहीं पुरुष नहीं हुआ है अभी अपना पुरुष रूप में कितनी नहीं है किन्तु ये क्षेत्रज्ञ है ये स्वामी है इसके प्रति ये सारा चिज्जड़ स्व और चिजड़ा तो सारा जगत आशेष दृश्य अशेष है। इस योगी के प्रति समस्त वस्तु दृश्य रूपेण उपस्थित अतव वह सकल दृश्य अधिष्ठाता हो गया सकल दृश्यों का वह अधिष्ठाता हो गया वही उसका अपराश रूप था अब लेकिन अभी रूप में स्थित नहीं हुआ अभी उसको दृश्य दिख रहा है जब तक दृश्य दिखाई दे रहा है तब तो तक तो तो मुक्त तो नहीं है तो वेदांत के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं जब तक दृश्य है ये दैत पीब भवती तयम भवती जब द्वैत के समान हो जाए यहाँ तभी तो दृश्य दिख रहा है समान भी नहीं दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ अखिल ब्रह्मांड को अपने शांत परिकल्पित दृश्य रूप दिख रहा है स्व अंतकरण में ही परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड रूपे ने जब बाही जगत को अनुभव करता है जिसको है सब शंकराचार्य जी ने दक्षिणा मूर्ति का पहला श्लोक में है कहा यह सब भीतर में बहिरी माया, अपनी अविद्या अपनी माया से शांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड भी बाह्य रूपेण बहिष्ट रूपेण हमें परिदृश्यमान होता है बस तब भी तब्य दृश्य दृष्ट्र भाव विद्यमान है अतव मुक्त तो नहीं है इसलिए कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ के प्रति अशेष संसार दृश्य तरफांतित करता सर्वादिष्ठातृत्व की व्याख्या हो और सर्वज्ञातृत्व सर्वज्ञातृत्व भी फल मिलता है सर्वज्ञातृत्व क्या है सर्वात्म नुणा शांतो नाम शांतोित व्यपदेश धर्मता अक्रमो अक्रमोपारूढ़ विवेक ज्ञान शांतित व्यपदेश धर्म भाव से व्यवस्थित हैं कौन सर्वात्म के गुण सिड़ इंद्र विषयात्म के सारा जगत रूपेण क्या है एक गुण ही व्यवस्थित होकर खड़े होकर हमें दिखाई दे रहे गुणमयी माया है, है नीचा गुणमयी माया गुणमयी जगत से उसी को शब्दाव दूसरे शब्दवाल प्रयोग कर रहे सर्वात्म नाम घटादि रूपाणाम गुणा नाम सत्ज तमसा शांतोदित धर्मत्वस्थित नाम क्रमोपारूढ़ नाम वे कैसे हैं? वह गुणोंगा अक्रम बिना क्रम का वो है। अनुभूत हो रहे हैं विवेक जन ज्ञानम विवेकजन्य ज्ञान इस सिद्धि का नाम क्या दे रहे हैं वो भूमि मधुप्रति का थी और यह तृतीय विशोका नाम सिद्धि विशोका नाम की यहां पहुंचने के बाद उसका शोक कभी नहीं हो सकता मुक्ति भले ना हो लेकिन शोक कभी नहीं होगा इसे न शोक में है न अपना आनंद रूपता में है बीच में थोड़ा फंसा पड़ा है तो कहते हैं याम प्राप्ति योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंदरो वशी विहरती इसको प्राप्त करके योगी जो है सर्वज्ञ हो करके क्षीण क्लेश बंधन वाला हो करके क्लेश उसका हो गया बंधन भी शिथिल हो चुका है वह योगी अपना माया को अपनी माया को अपने वश में रख करके विहार करती रहता है वैसे विहार ही सब गड़बड़ हो गया अब उस विहार से भी वैराग्य हो जाए तो तद वैराग्या बीज छये कई बल्देम सब मोक्ष होता है कितनी योग मार्गी लोग इतना बता दिए वेदांत में भी इतना नहीं समझाया गया है इस रास्ते के बारे में कितना जटिल रास्ता है कितने जगह है फंसने के तो अंतिम वाला उस सीढ़ी में भी कहते आप फंस जाओगे विहार करने लगोगे मुश्किल कुछ नहीं है मनुष्य को कोई चीज मुश्किल नहीं इन बस लगे तो सही लगता नहीं यही तो वैराग्य नहीं प्रारंभिक वैराग्य नहीं है ना विषय यतमान वैराग्य ही नहीं है के केंद्रीय वैशिकार पर वैराग्य और अंत में कहता है वो सर्वज्ञता से वैराग्य हो जाए परमात्मा यही तो सही तो तो <laughs> क्या करोगे अनेक जन्म सिद इसलिए कहा अनेक जन्म आपको पहले महंत बनना पड़े फिर उसमें भी सच्चे दिल से संतों की सेवा करोगे तो नहीं तो कुत्ता बनना पड़ेगा तो आप कहा है ना महंत के दंड क्या था इसको कुत्ता बनाओ बोला था कि नहीं बना तो कुत्ते को बोलते महंत बना दो इसको सच्चे दिल से महंत तो होकर प्राप्त धन दौलत से संतों की सेवा करो जनता की सेवा करो भला करो तो अंत शुद्धि होगा धीरे धीरे ये सब चीज होने लगे तो जो जहां है वहीं से आगे बढ़ सकता है तो महंत है तो कोई आपत्ति नहीं कोई अभिशाप नहीं है अभिशाप तब है जब उसका दुरुपयोग हो जाता है कोई भी चीज अभिशाप है कि दुरुपयोग किया जाए वही रोग का कारण बन जाएगा वही समय पर क्लेशों का कारण बन जाता है आपको आंग दिया हुआ चौबीस घंटा आप टीवी दे देखते रहो तो क्या होगा खराब हो जाता वो अरे कभी तो बाहर घूमो कभी तो आकाश को देखो पेड़ पौधा को पहाड़ को देखोगे तब तक आंग ठीक रहेगा अति सर्वत्र वर्जित किसी चीज का भी अति नहीं होना चाहिए अति पैसा भी खराब है सर्वत्र सर्वत्र में वर्जित कि देखो सर्वज्ञता का सिद्धि से हो जाता है व्यक्ति को तब इस दोष का कारणीभूत जो बीज है अविद्या अज्ञान माया क्षय हो जाती है वह होने पर कैवल्य की प्राप्ति होगी पूर्णात्नमें पूर्ण से पूर्णादा पूर्णमेवशिष्य